शो टॉक अस्वीकृति में उठा हाथ नंबर सिक्स मेरे प्रिय आत्मित्र मित्रों ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं एक मित्र ने पूछा है पुरुषों की आलोचना की बजाय उचित होगा कि सृजनात्मक रूप से मैं क्या देखना चाहता हूं देश को समाज को संबंध में कहूं लेकिन आलोचना से इसमें भयभीत होने की क्या बात है क्या यह वैसा ही नहीं है कि हम कहें पुराने मकान को तोड़ने की बजाय नए मकान को बनाना ही उचित है पुराने को तोड़े बिना नए को बनाया कब किसने हैं और कैसे बना सकता है विध्वंस भी रचना की प्रक्रिया का हिस्सा है तोड़ना भी बनाने के लिए जरूरी हिस्सा है अतीत की आलोचना भविष्य में गति करने का पहला चरण है और जो लोग अतीत की आलोचना से भयभीत होते हैं वे, वे ही लोग हैं जो भविष्य में जाने में सामर्थ्य भी नहीं दिखा सकते लेकिन इतना भय क्या है सृजनात्मक आलोचना एक क्रिएटिव क्रिटिजिज्म से इतना भय क्या है क्या हमारे मां महापुरुष इतने छोटे हैं कि उनकी आलोचना से हमें भयभीत होने की जरूरत पड़े और अगर वे इतने छोटे हैं तब तो उनकी आलोचना जरूरी होनी चाहिए क्योंकि उनसे हमारा छुटकारा हो जाएगा और अगर वे इतने छोटे नहीं है तो आलोचना से उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं दोनों हालत में आलोचना कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है लेकिन ये हमारा पूरा देश ही आलोचना से भयभीत हो गया है यह हम आज से भयभीत हैं ऐसा नहीं ये हम हमेशा से भयभीत हैं और जो समाज अपने अतीत की आलोचना नहीं करता वो भविष्य के लिए निर्णय भी नहीं ले पाता कि कहा कदम रखने हैं कैसे कदम रखने हैं। उसका सारा अतीत बिना आलोचना के अनक्रिटिसाइज्ड इकट्ठा हो जाता है उस सारे अतीत में से चुनाव करना मुश्किल हो जाता है कि क्या चुनना है उस अतीत में से क्या छोड़ना है यह जानना मुश्किल हो जाता है उस अतीत का बोझ इतना हो जाता है कि उस अतीत के नीचे हम दब के मर सकते हैं उस अतीत के कंधे पर खड़े होकर भविष्य की ओर उठ नहीं सकते हैं भारत का अतीत हमारा चुना हुआ अतीत नहीं है एक ढेर की बात ही हमारे सिर पर बैठा हुआ है उसमें सब तरह की बातें बैठी हुई हैं उसमें विरोधी कंट्रोडिक्शंस बैठे हुए हैं और उन सब को हम झेल रहे हैं और उन सबके साथ हम जीने की कोशिश कर रहे हैं इतना इसीलिए भारत में इतना कंफ्यूजन है इतना विभ्रम है हम कोई निर्णय नहीं ले सके हमारे अतीत में कृष्ण हैं युद्ध के मैदान पर लौटते हैं वो भी हमें पूज्य हैं हमारे अतीत में महावीर हैं जो कहते हैं कीड़े को भी मारना पाप है युद्ध में लड़ने की तो बात ही अलग वो भी हमारे पूज्य हैं न हमने महावीर पर कभी विचार किया न कभी कृष्ण पर विचार किया दोनों हमारे मन में बैठे हुए हैं और उन दोनों की वजह से हमारे मन में कंफ्यूजन पैदा होना अनिवार्य है एक तरफ कृष्ण है जो कहता है न कोई मरता और न कोई मारा जाता इसलिए युद्ध में कोई भय नहीं है दूसरी तरफ महावीर हैं जो कहते हैं कि जरा सा भी चिंटी का मर जाना नरक जाने का द्वार है इसलिए युद्ध और हिंसा से बचना कुछ हमें तय करना पड़ेगा कौन है ठीक कुछ हमें निर्णय लेने होंगे क्या है सही लेकिन हम कहते हैं कि अतीत की आलोचना मत करो अतीत का विचार मत करो अतीत के हजारों हजारों वर्षों में हजारों हजारों विचारों का जो संग्रह हमारे ऊपर इकट्ठा हो गया वो सारा संग्रह हमारे प्राणों पर बैठा हुआ है उस सारे संग्रह के नीचे हम दबे जा रहे हैं और जी रहे हैं और हम कोई भी निर्णय नहीं ले पाते कि इस देश का व्यक्तित्व एक स्पष्ट निखार को उपलब्ध हो शायद आपको पता ना हो इस देश में कितनी धाराएं रही हैं विचार वो सारे की सारी धाराएं भारतीय मस्तिष्क में इकट्ठी होकर बैठ गई वो बहुत विरोधी धाराएं हैं और उन विरोधी धाराओं के कारण हमारा व्यक्तित्व खंडित हो गया है स्प्लिट हो गया है भारत के किसी आदमी के पास इंटीग्रेटेड पर्सनालिटीज़ को हम कहें एक समग्र समूचा व्यक्तित्व कहें इकट्ठा व्यक्तित्व कहें एक, एक स्वर वाला व्यक्तित्व कहें वो नहीं है उसके भीतर मालूम कितने स्वर उन सभी स्वरों के बीच उसे जीना पड़ता है इससे एक मल्टी पर्सनैलिटी एक बहु व्यक्तित्व भीतर पैदा हो गया है जिसमें से कुछ निर्णय नहीं हो पाता कि हमारा स्वरूप क्या है हमारा व्यक्तित्व क्या है हम कहां खड़े हैं वो हमें कुछ भी पता नहीं चल पाता और इस सब के पीछे एक ही कारण है कि हमने अपने अतीत की आलोचना करने से भय दिखलाया है और अगर हम आगे भी ये जारी रखते हैं तो भारत की सारी प्रतिभा कुंठित हो गई है और कुंठित हो जाएगी बहुत स्पष्ट विचार होना चाहिए बहुत स्पष्ट सूझ होनी चाहिए न कोई गांधी का मूल्य है न महावीर का न कृष्ण का मूल्य है इस देश के भविष्य का अगर बड़े से बड़े महापुरुष को भी उस भविष्य के लिए छोड़ना पड़े तो छोड़ने की तैयारी होनी चाहिए सवाल यह नहीं है कि हम छोड़ रहे सवाल यह है कि इस देश का भविष्य महत्वपूर्ण है या इस देश के अतीत के महापुरुष महत्वपूर्ण है बड़े से बड़े महापुरुष से पैदा होने वाला छोटे से छोटा बच्चा भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भविष्य है वो कल आएगा वो कल जिएगा कल वो बनेगा उसको ध्यान में रखना है लेकिन हमारा मुल्क हमारी पूरी चिंता उनको ध्यान में रखती है जो जी चुके और जा चुके ये समादर ठीक है लेकिन ये समाधर महंगा पड़ रहा है आने वाले बच्चे का सम्मान चाहिए उस बच्चे के सम्मान उसके भविष्य उसके जीवन के लिए विचार चाहिए तो हमें बहुत ही स्पष्ट बहुत आदरपूर्वक अतीत की आलोचना करनी पड़ेगी आलोचना का अर्थ निंदा नहीं है यह भी एक अजीब पागलपन है इस मुल्क में आलोचना करने का मतलब निंदा समझा जाता है यह हमारी क्षुद्र बुद्धि का सबूत है इसका मतलब यह है कि हम निंदा करने को ही आलोचना समझते हैं, या आलोचना करने को निंदा समझते हैं? गांधी की आलोचना गांधी की निंदा नहीं है मेरी बात की आप आलोचना करें तो वो मेरी निंदा नहीं है बल्कि मेरी बात की आलोचना करने से आप खबर देते हैं कि आपने मेरी बात को मूल्य दिया है इस योग समझा कि आप उस पर सोच रहे हैं नहीं आलोचना निंदा नहीं है आलोचना सम्मान है हम आलोचना हर किसी की नहीं करने बैठ जाते कोई एरे की आलोचना करने सारा मुल्क नहीं बैठ जाए जिसकी हम आलोचना करने बैठते हैं हम ये मान के चलते हैं तो उस व्यक्ति की आलोचना या उस व्यक्ति का विचार देश के हित या हित में महत्वपूर्ण हो सकता है मार्क्स की मृत्यु हुई उसकी मृत्यु पर थोड़े से मित्र दस बीस मित्र ही उसकी कब्र पर इकट्ठे थे एंजेल्स ने उसकी कब्र पर बोलते हुए एक बात कही एंजेल्स ने कहा कि मार्क्स एक महापुरुष था मित्रों को हैरानी हुई क्योंकि अगर महापुरुष था तो कुल बीस पच्चीस लोग कब्र पर छोड़ने आए थे मित्रों ने पूछा कि महापुरुष तो ने कहा कि मैं इसलिए कहता हूं महापुरुष मार्क्स को कि जो भी उसकी बात सुनेगा उसे या तो मार्क्स के पक्ष में होना पड़ेगा या विपक्ष में होना पड़ेगा दो के अतरिक्त कोई मार्ग नहीं जो भी मार्क्स की बात सुनेगा उसे या तो मार्क्स के पक्ष में होना पड़ेगा या विपक्ष में होना पड़ेगा मार्क्स की उपेक्षा कोई भी नहीं कर सकता है इसलिए मैं कहता हूं यह महापुरुष ये बड़ी अद्भुत बात कही एंजल्स मार्ग के महापुरुष होने का कारण यह कि उसके विचार की उपेक्षा नहीं की जा सकती आप इंडिफरेंट नहीं हो सकते उसके विचार के प्रति आपको कोई ना कोई निर्णय लेना ही पड़ेगा चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में जिस मनुष्य के विचार के संबंध में हमें कोई ना कोई निर्णय लेना ही पड़े तो उसको ही महापुरुष कहा जा सकता है और किसी को नहीं और जब आप अपने महापुरुष के विपक्ष में होने की सामर्थ्य तोड़ देना चाहते हैं गांधी के विपक्ष में कोई ना हो सके जब आप ऐसी कोशिश करते हैं तो आपको पता नहीं आप अपने हाथ से गांधी की जमीन खींच रहे हैं क्योंकि जिस आदमी के विपक्ष में कोई नहीं हो सकता ध्यान रहे उसके विपक्ष में भी कोई कभी नहीं होगा उसके पक्ष में भी कोई कभी नहीं होगा जिसके विपक्ष में कोई कभी नहीं हो सकता उसके पक्ष में भी कोई कभी नहीं होगा जिसके विपक्ष में होने की जरूरत नहीं पड़ती उसके पक्ष में होने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती और जिसके विपक्ष में हमें होने की आवश्यकता नहीं है हम सब ऊपरी तौर से कहते रहेंगे कि हम उसके पक्ष में हैं लेकिन हमारे प्राण कभी उसके पक्ष में नहीं हो सकते हम पक्ष में उसी के हो सकते हैं जिसके विपक्ष में होना भी जरूरी मालूम पड़ सकता हो एक जमाना था ईश्वर के विरोध में वे लोग समझे जाते थे जो नास्तिक थे जो कहते थे ईश्वर नहीं है पिछली सदी में एक विचारक ने लिखा कि नास्तिक फिर भी ईश्वर को आदर देते थे क्योंकि वो ईश्वर को विचार नहीं मानते थे वो ईश्वर पे किताबें लिखते थे तर्क करते थे और सिद्ध करना चाहते थे कि ईश्वर नहीं है जमाना नास्तिकता से भी आगे जा चुका है अब किसी से कहो कि ईश्वर तो वो कहता है छोड़ो ये कोई बात करने योग्य नहीं नास्तिक तो ईश्वर को पूरा सम्मान देता है हो सकता है आस्तिक से ज्यादा सम्मान देता हो और पक्ष तो यह है कि आस्तिक से ज्यादा सम्मान ही नास्तिक देता है क्योंकि आस्तिक शायद ही कभी ईश्वर के संबंध में इतना विचार करता हो जितना नास्तिक करता है और यह भी हो सकता है कि आस्तिक वही लोग बने बैठे हुए हैं जो ईश्वर के संबंध में विचार वगैरह नहीं करना चाहते उस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते कहते हैं ठीक है होगा जरूर होगा होना ही चाहिए लेकिन नास्तिक प्राणों की बाजी लगाता है ईश्वर के लिए उसके लिए ईश्वर एक लिविंग प्रॉब्लम है उसे तय ही करना है कि ईश्वर है या नहीं क्योंकि उसी तय करने पर उसका जीवन निर्भर करेगा कि वो किस तरह जिए आस्तिक कहता है कि है और जीता इस तरह जैसा नास्तिक को जीना चाहिए आस्तिक कहता है कि है परमात्मा मंदिर में पूजा कराता है और जीता ऐसे जैसे परमात्मा पृथ्वी पर कहीं भी ना हो ये आस्तिक का सम्मान है या कि उस नास्तिक का सम्मान है जो ईश्वर को प्राणों की बाजी लगा लेता है सोचता है दिन और रात विचार करता है निर्णय करता है तर्क करता है संदेह करता है सोचता है खोजता है ईश्वर है वो उसके प्राणों का सवाल है अगर होगा तो उसे जिंदगी बदलनी पड़ेगी नहीं होगा तो जिंदगी दूसरी तरह की होगी लेकिन नास्तिक ईश्वर को उपेक्षा के योग नहीं मानता हमारी नई सदी में लाखों लोग ऐसे हैं जो नास्तिक भी नहीं है वे कहते हैं ईश्वर होगा नहीं होगा कोई प्रयोजन नहीं है यह पहली दफा ईश्वर की मौत की खबर है ईश्वर मरने के करीब पहुंच गया यह इसकी खबर है नास्तिक ईश्वर को नहीं मरने देगा लेकिन यह उपेक्षा यह इनडिफरेंस कि ईश्वर की बात उठे लोग कहें कि छोड़ो कोई और बात करे यह इनडिफरेंस ईश्वर की मौत हो सकती है और आप जान के हैरान होंगे अगर दुनिया में नास्तिक न होते तो आस्तिक कभी के इंडिफरेंट हो चुके होते हैं उन्होंने कभी भी कभी की फिक्र छोड़ दी होती इस पर की वो जो नास्तिक विरोध किए जाता है आलोचना किए जाता है वास्तिक को बल देता रहता है कि वो सोचे फिर सोचे फिर सोचे इस पर है या नहीं दुनिया में विचार को जन्माने में विचार को गतिमान करने में कन्फर्मिस्ट जो होते हैं स्वीकार करने वाले जो लोग होते हैं आस्थावादी जो होते हैं उन्होंने कोई भी हाथ नहीं बटाया है आपको शायद पता ना हो वेद और उपनिषद से आकर भारत में विचार की धारा रुक गई थी बिल्कुल रुक गई थी महावीर और बुद्ध प्रकुद्ध का मखली गोसाल, संजय बेलट्ठीपुत्र इन सारे लोगों ने वो धारा तोड़ी इन सारे लोगों ने विरोध किया वेद का उपनिषद का महावीर जैसा आलोचक खोजने से मिलेगा दुनिया में बुद्ध जैसा आलोचक खोजने से मिलेगा बुद्ध और महावीर और दूसरे लोगों ने सौ दी सारी, सारी परंपरा एक उफान आ गया सारे मुल्क में सारे मुल्क में चिंतन पैदा हुआ उस चिंतन की धारा में फिर वस और नागार्जुन और दिगनाग और धर्म कीर्ति और कुंद कुंद और उमा और सारी परंपरा और शंकर और रामानुजो निम्बार बुद्ध और महावीर ने जो आलोचना की उस आलोचना को उत्तर देने के लिए उस आलोचना के पक्ष में खड़े होने के लिए एक साल तक चिंतन चला एक हजार साल तक जवाब खोजना पड़ा बुद्ध के लिए महावीर के लिए या बुद्ध और महावीर के पक्ष में दलील खोजनी पड़ी एक हजार साल मुल्क की प्रतिभा ने मंथन किया अद्भुत अद्भुत अनुभव उस मंथन से उपलब्ध हुए उस मंथन से शंकर जैसा आदमी पैदा हुआ नागार्जुन जैसा अद्भुत आदमी पैदा हुआ उस मंथन से उस आलोचना के परिणाम से अगर बुद्ध और महावीर ने आलोचना न की होती तो में शंकर और नागार्जुन के पैदा होने की कोई संभावना नहीं थी वो उस आलोचना के प्रतिफल थे लेकिन फिर शंकर के बाद आलोचना छीन पर गई फिर शंकर को स्वीकार कर लिया गया शंकर के बाद फिर आलोचना नहीं हो सकी फिर एक हजार साल भारत में बुद्धि के दृष्टि से अकाल का समय बीता फिर एक हजार साल तक आलोचना करने से हम भयभीत हो गए क्योंकि बुद्ध और महावीर ने आलोचना की थी तो हमें 1500 साल तक उस आलोचना के लिए सोचना पड़ा था आदमी सोचना नहीं चाहता आदमी सुस्त और कायल है वो तो समझता है कि बिना सोचे काम चल जाए तो बहुत अच्छा तो 1500 साल तक टक्कर लेनी पड़ी मस्तिष्क को श्रम करना पड़ा तो आदमी ने सोचा कि अब छोड़ो फिक्र शकर विश्वास कर लो शंकर पे विश्वास कर लिया गया हजार साल से फिर आलोचना बंद हो गई फिर हिंदुस्तान में हजार सालों में उस तरह के लोग पैदा नहीं हो सके कि नागार्जुन बुद्ध या महावीर पैदा हो सकते वो नहीं पैदा हो सके अब भारत का पुनर्जागरण का युग आया देश स्वतंत्र हुआ अगर इस स्वतंत्रता के साथ भारत के मस्तिष्क में आलोचना की शक्ति नहीं जगती है तो हिंदुस्तान की प्रतिभा का जन्म नहीं होगा ये माफ़ आपसे कह देना चाहता हूं चाहे तीव्र आलोचना के हिन्दुस्तान में 50 वर्षों तक 10-25 तीव्र आलोचक पैदा हो जो हिंदुस्तान की जड़ें हिला दें उसके मस्तिष्क को हिला दें तो हम आने वाली सदी में फिर बुद्ध और महावीर और फंकर जैसे लोग पैदा कर सकेंगे नहीं तो हम पैदा नहीं कर सकेंगे मगर हम बिल्कुल नपुंसच इम्पोर्टेंट हो गए हमारी जान निकलती है जरा सी विचार करने में जरा सा विचार जरा सी आलोचना हमारे प्राण कपते इतनी कमजोर कौम प्रतिभा पैदा नहीं कर सकती इतनी कमजोर कौम कैसे प्रतिभा पैदा करेगी प्रतिभा तो एक साधना है प्रतिभा तो एक श्रम है क्या आपको पता है कि 300 वर्षों में यूरोप में जो भी विकास हुआ है वो किन लोगों की वजह से हुआ है आस्तिकों की वजह से श्रद्धा करने वालों की वजह से कंफर्मिस्ट लोगों की वजह से ऑर्थोडॉक्स लोगों की वजह से रूढ़ लोगों की वजह से रूढ़चुस्त लोगों की वजह से दुनिया में कभी कोई विकास नहीं हुआ किसके द्वारा विकास हुआ है उन विद्रोहियों की वजह से जिन्होंने सारी रूढ़ि तोड़ने की हिम्मत की जिन्होंने संदेह किया विश्वास नहीं जिन्होंने आलोचना की आस्था नहीं तीन वर्ष के उन वुलथेयर ये रूसो या दिदरो नीतशेह ऐसे लोगों की वजह से पश्चिम की प्रतिभा को झकझोर मिला प्रतिभा चौंक गई उत्तर खोजना जरूरी हो गया या तो पक्ष या विपक्ष में होना पड़ेगा कोई विकल्प ना रहा कि आप चुपचाप अपनी सुस्ती में उपेक्षा में बैठे रहे अब नीच को सुनिएगा तो उसका पक्ष या विपक्ष कहीं ना कहीं आपको होना पड़ेगा आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है सुन लिया आपको यह कहना ही पड़ेगा कि नीचे ठीक है या गलत है दो के अतिरिक्त तीसरा कोई रास्ता नहीं है और जब आपको किसी को ठीक या गलत कहने के लिए सोचना पड़ता है तो आपकी प्रतिभा में अंकुर आने शुरू होते हैं लेकिन जब आप कहते हैं आलोचना करनी ही नहीं आलोचना विध्वंसात्मक है हमें तो जो कहना हो वो कहना चाहिए तो दुनिया के सभी श्रेष्ठ विचारक विध्वंसात्मक थे लेकिन बाद में हमें याद भी नहीं रह जाता कि वो कितने बड़े आलोचक रहे होंगे कितने बड़े आलोचक रहे होंगे और कैसी तीव्र आलोचना की होगी हम तो हम तो समझते हैं कि आलोचना नहीं गाली गलोज हो गई ये जो ये जो हमारी आज की धारणा है इस धारणा को बिल्कुल आग लगा देने की जरूरत है एक एक बच्चे को संदेह सिखाया जाना चाहिए डाउट सिखाया जाना चाहिए एक एक बच्चे को क्रिटिकल होने की आलोचनात्मक होने की प्रेरणा देनी चाहिए एक एक बच्चे को मां बाप को गुरु को कहना चाहिए कि हमारी बात मान मत लेना विचार करना सोचना झगड़ना हिम्मत से हमसे लड़ना अगर तुम्हारे विवेक को स्वीकार हो तो ही मानना अन्यथा मत मानना अगर हम इतनी हिम्मत दिखाएंगे तो हिंदुस्तान की प्रतिभा विकसित होगी अन्यथा नहीं विकसित हो सकती क्या करूं आपकी बात मान लूं आलोचना नहीं करनी चाहिए या कि यह देखूं कि आने वाले मुल्क का भविष्य आलोचना से ही पैदा हो सकता है अब शायद कहा कि कृष्णन कोई विचारक नहीं है बस चिट्ठियां आ गई कि आपने बहुत बुरा काम करती हां आपने राधा कृष्णन को ऐसा कैसे कह दिया राधाकृष्णन विचारक है या नहीं ये सोचना चाहिए मैंने कह दिया कोई मान लेने की जरूरत है मैं कहता हूं कि नहीं है विचारक मैं कहता हूं तो उसके लिए दलील देता हूं आप सोचिए कि है विचारक तो दलील खोजिए बस इतना ही मैं चाहता हूं कि विचार की प्रक्रिया चले हो सकता है कि राधा विचारक सिद्ध हो विचार करने से और मेरी बात गलत सिद्ध हो लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए ये, ये कौन सी बात हुई मुझे जो लगता है वो मुझे कहना चाहिए मुझे लगता है कि राधाकृष्ण कोई भी विचारक नहीं है केवल एक टीकाकार है एक व्याख्याकार है एक अनुवादक है एक अच्छे अनुवादक है एक अच्छे कमेंटेटर है एक अच्छे टीकाकार है उन्होंने पूर्व की सारी धारणाओं को पश्चिम में जितनी सुंदरता से पहुंचाया उतना कोई मनुष्य कभी भी नहीं पहुंचाया लेकिन विचारक वो नहीं है उन्होंने एक नए विचार को जन्म नहीं दिया है उनकी सारी किताबों में एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जो उनकी मौलिक प्रतिभा से जन्मा हो वो सब गीता उपनिषि और वेदों का उदार सूत्र है विचारक वो नहीं है चारा खोने का कोई सवाल नहीं है उनका लेकिन हमने कुछ ऐसी हालत पकड़ ली है कि जिस आदमी की हम प्रशंसा करेंगे उसकी हम सब तरह से प्रशंसा करेंगे हम फिर कोई हिस्सा नहीं छोड़ सकते उसका कि वो वो ना हो वो सभी होना चाहिए हिंदुस्तान में एक पागल भाव पैदा हो गया है कि हमारे महापुरुष में सभी कुछ होना चाहिए दुनिया के किसी महापुरुष में सभी कुछ नहीं होता अगर आप महावीर के पास पूछने जाएंगे कि साइकिल का पंचर कैसे सुधारा जा सकता तो महावीर नहीं बता सकते इसके लिए तो साइकिल का जो कोने पर बैठा हुआ एक टपड़ा लगाए हुए बैठा हुआ आदमी वही बता सकेगा लेकिन हमारी धारणा है कि महावीर सर्वज्ञ हैं, वो सभी कुछ जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं जिसको वो नहीं जानते पागलपन की बातें हैं बुद्ध ने मजाक उड़ाया है इस धारणा का जनियों के बुद्ध ने कहा है कि एक ज्ञानी है उनके भक्त कहते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं उत्तर काज्ञ हैं वो तीनों काल जानते हैं लेकिन उन्हीं ज्ञानी को मैंने ऐसे घरों के सामने भिक्षा मांगते देखा है जहां बाद में पता चलता है घर में कोई है ही नहीं मैंने उन्हीं ज्ञानी को रास्ते पर चलते हुए कुत्ते के पैर पे पूछ पर पूछ पूछ पर पैर पर से देखा है बाद में पता चलता है कि अंधेरे में कुत्ता सोया हुआ है और उनके भक्त कहते हैं कि वो त्रिकालक तीन है तीनों काल जानते हैं बुद्ध बड़े महीनाशाली हैं लेकिन शंकर कहते हैं कि मैंने सुना है कि भगवान ने बुद्ध को इसलिए अवतार दिया कहानी शंकर ने गढ़ी कहानी शंकर ने गढ़ी कि मैंने सुना है कि नर्क और स्वर्ग बनाए भगवान लेकिन नरक में कोई जाता ही नहीं था तो नरक का जो अधिकारी था उसने भगवान को जाकर कहा नरक में कोई आता ही नहीं तो मुझे किस लिए बिठाया हुआ है तो भगवान ने बुद्ध को अवतार दिया कि तुम जाके लोगों को भ्रष्ट करो ताकि वो नरक जा सके तो शंकर शंकर गलत कह रहे हैं शंकर गलत कह रहे हैं वो सही कह रहा हूं यह सोचने की बात है लेकिन शंकर को कहने का हक है शंकर को कहने का हक है जो उसे ठीक लगता है वो कह रहा है उसे लगता है कि बुद्ध ने लोगों को भ्रष्ट किया बुद्ध ने इनकी हम सोचते हैं कि उनसे महापुरुष जगत में कोई वादा नहीं हुआ लेकिन शंकर कहता है कि भ्रष्ट किया और शंकर की उम्र कितनी है शंकर ने जब ये बात कही तब उसकी उम्र तीस साल लेकिन अच्छे लोग रहे होंगे शंकर की बात भी उन्होंने सुनी न तो पत्थर मारे न कहा कि बहिष्कार कर देंगे शंकर के समय तक बुद्ध तो भगवान हो चुके थे और एक छोकरे ने एक गरीब घर के छोकरे ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं ये भ्रष्ट करने को आदमी पैदा हुआ था इसने दुनिया को बनाया नहीं बिगाड़ा हिम्मतवर लोग थे जब इतनी हिम्मत होती है तो विचार विकसित होता है हमने सारी हिम्मत खोती है और फिर हम चाहते हैं कि हम विचारशील हो जाएं, हम विचारशील नहीं हो सकेंगे विचार का जन्म होता है संदेह से विचार का जन्म होता है संघर्ष से विचार का जन्म होता है आलोचना से इसलिए यह मत करें मुझसे कि मैं आलोचना ना करूं मैं तो आलोचना करूंगा और जितना आप कहेंगे उतना खोज खोज के करूंगा और एक एक महापुरुष का पीछा करूंगा क्योंकि मुझे जरूरत मालूम होती है मुझे जरूरत मालूम होती है मुझे, मुझे आवश्यकता लगती है कि इस समय देश के लिए सबसे बड़ी जरूरत अगर कुछ है तो वो यह इस देश का हजारों साल से रुका हुआ विचार का अवरुद्ध प्रवाह टूट जाए बहने लगे हमारी सरिता फिर से फिर से हम सोचने लगे फिर से हम पूछने लगे फिर से इंक्वायरी पैदा हो जाए कैसे अद्भुत लोग रहे होंगे खोजते थे कितने दूर दूर तक कितनी दूर दूर की यात्राएं करते थे नालंदा में दस हजार विद्यार्थी थे सारे हिंदुस्तान के कोने कोने से हिंदुस्तान के बाहर से अफगानिस्तान से और बर्मा से और चीन से। हजारों मील की पैदल यात्रा करके आते थे संदेह सीखने तर्क सीखने पूछने जिज्ञासा करने एथेंस में जहां विचार का जन्म हुआ यूरोप में थोड़े से दिनों में एक आदमी ने विचार को जन्म दिला दिया उस सॉक्रटीज ने क्या किया सॉक्रटीज ने सॉक्रटीज ने जिंदगी के सारे मसले फिर से उठा दिए एक एक प्रश्न फिर से खड़ा कर दिया एक एक प्रश्न को जो हम समझते थे हल हो गया फिर से जिंदा बना दिया जब सारे प्रश्न जिंदा हो गए तो सोचना मजबूरी हो गई उस सोचने से अरस्थ पैदा हुआ प्लेटो पैदा हुआ प्लेटिनस पैदा हुआ वो सारे के सारे लोग पैदा हुए सारे यूरोप की धारा पैदा हुई एक आदमी से सॉक्रोटीज से क्योंकि उसने क्वेश्चनिंग पैदा कर दी उसने एक भी प्रश्न को नहीं रहने दिया अस्त कर दिए सारे उत्तर अतीत ने जो भी उत्तर दिए थे सब गड़बड़ कर दिए और आदमी को वहां खड़ा कर दिया जहां वो पूछे क्या है सत्य सॉक्रोटिस से लोग कहते कि तुम उत्तर तो दो तुम तो बताओ की सत्य क्या है वो कहता ये मेरा काम नहीं मेरा काम यह है बताना की सत्य क्या नहीं है सत्य क्या है वो तो तुम्हारे भीतर जिज्ञासा पैदा हो जाएगी तो तुम खोज लोगे असत्य क्या है वो मैं बता दूं मेरा काम पूरा हो जाता है ने कहा मैं तो एक मिडवाइफ की तरह हूं एक दाई की तरह हूं मेरा काम बच्चे को जन्माना नहीं है केवल बच्चे के लिए द्वार दे देना है कि वो जन्म जाए बच्चा तो तुमसे पैदा होगा मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकता हूं सोकटीज ने कहा मैं तो संदेह पैदा करूंगा सॉक्रटीज से लोग डरते थे अगर रास्ते पर मिल जाए तो नमस्कार करने में डरते थे क्योंकि उससे नमस्कार की कि कोई झंझट खड़ी हो जाए तुमने नमस्कार की तो वो फौरन पूछेगा आपने नमस्कार क्यों की अब आप कुछ तो कहेंगे आप कुछ कहेंगे और डालाफ शुरू हो जाए चौकटी से लोग बचने लगे वहां देख लेते कि वो आ रहा है वो दूसरी गली से निकल जाते लेकिन उस अकेले आदमी ने मौत पर खेल के क्योंकि इसका बदला लिया एथेंस के लोगों ने उससे हम उस आदमी से बदला लेते हैं जो हमारा अज्ञान प्रकट कर देता है का पता है आपको हम उस आदमी से हमेशा बदला लेते हैं जो हमारा ज्ञान प्रकट कर देता है क्योंकि हमारे अहंकार को चोट पहुंचा देता है जिस बात को हम समझते थे हम जानते हैं वो आके बता देता है कि नहीं जानते बहुत गुस्सा आता उस आदमी पर कि हम तो माने बैठे थे कि हम जानते थे निश्चिंत हो गए थे खोज पूरी हो गई थी इस आदमी ने फिर झंझट खड़ी कर दी ये फिर ऐसी बातें उठा दी जिनसे शक पैदा होता है कि हम जानते हैं या नहीं जानते गुस्सा आता उस आदमी पर ऐसे आदमी से हमेशा बदला लिया है सारे एथेंस के लोग परेशान हो गए क्योंकि सोकटीज ने सारे पुराने ज्ञान को भूमि सात कर दिया पुराने भवन को गिरा दिया एक एक आदमी की आस्था की जमीन खींच ली एक, -एक आदमी अंधेरे में लटक गया और एक एक आदमी कहने लगा यह आदमी बहुत खतरनाक इस आदमी से छुटकारा चाहिए ये हमें शांति से ना जीने देगा सॉक्रटिस को उन्होंने मुकदमा चलाया और कहा कि ये सॉक्रटिस लोगों का दिमाग खराब करता है ये हमारे युवकों का दिमाग बिगाड़ता है इस आदमी को फांसी होनी चाहिए इसको जहर पिलाना चाहिए सॉकटीज से अदालत के अध्यक्ष ने कहा क्योंकि सॉक्रटीज बहुत प्यारा आदमी था मजिस्ट्रेट ने उसे कहा कि सॉकटीज अगर तुम यह वचन दे दो कि आगे से तुम सत्य की बातें नहीं करोगे तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं सॉक्रटीज ने कहा कि वो तो मेरा धंधा है सत्य की बातें करना अगर वो धंधा ही छूट जाए तो मैं जी के भी क्या करूंगा सौकटिस अध्यक्ष कह रहा है अदालत का कि तुम सत्य की बातें हो और जिज्ञासा और प्रश्न खड़े नहीं करोगे सॉकटिस वही अदालत में पूछता है क्या मानुभाव में पूछ सकता हूं सत्य क्या है ये तो पक्का हो जाए पहले कि सत्य क्या है तो फिर मैं सोचूंगी कि उसे छोड़ना कि नहीं छोड़ना सत्य का अर्थ क्या है सत्य कहां है वह अध्यक्ष बोला कि यही काम कहते हैं कि सब बकवास तुम छोड़ दो सौकटिस ने कहा कि मैं जिंदगी छोड़ दूंगा लेकिन ये नहीं छोड़ूंगा क्योंकि सत्य से ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं है और सत्य की खोज में जिसे जाना है उसे झूठे ज्ञान को छोड़ना पड़ता है लोग मुझसे नाराज हो गए हैं क्योंकि मैंने उनसे झूठा ज्ञान छीन लिया है और सच्चे ज्ञान पर जाने के लिए वे हिम्मत और साहस नहीं जुटा पा रहे इसलिए एक वैक्यूम एक शून्य पैदा हो गया लेकिन मैं ये शून्य पैदा करता रहूंगा या मर जाऊं या जिंदा रहूंगा तो सत्य बोलता रहूंगा सत्य के बिना मैं कैसे जीत सकता हूं उस आदमी ने मर जाना पसंद किया लेकिन उसी आदमी ने एथेंस की संस्कृति को आकाश तक उठा दिया उस अकेले आदमी ने जिस जिसको खून किया गया जिसको जहर दिलाया गया उस एक आदमी की वजह से पश्चिम की सारी संस्कृति की गंगा पैदा हुई उसकी गंगोत्री सॉक्रेटीज में है हिंदुस्तान में सॉक्रटीज सुखराज जैसे लोगों की जरूरत है ताकि हजारों साल का बंधा हुआ प्रवाह टूट जाए मुक्त हो सके हिंदुस्तान फिर सोच सके फिर विचार कर सके हमें ख्याल ही नहीं हम जितना विश्वास कर लेते हैं उतना ही विचार करना मुश्किल हो जाता है विश्वास विचार की हत्या है जितना हम विश्वास करते हैं उतनी की विचार की कोई जरूरत नहीं रह जाती विचार की जरूरत तो तब ज्यादा होती जब हम विश्वास नहीं करते जब हम मान लेते हैं कि गांधी महात्मा है काम खत्म हो गए बच्चे को हमने कह दिया कि वो महात्मा है बात खत्म हो गई बच्चे को पूछना चाहिए कि महात्मा वो कैसे हैं क्यों है, है? वही महात्मा क्यों है और कोई महात्मा क्यों नहीं है ऐसी क्या बात है जिसमें हम महात्मा माने लेकिन बाप कहेगा कि नहीं इतनी बातचीत की जरूरत नहीं हम जो कहते हैं वो मानो हमेशा पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी से कहती है हम जो कहते हैं वो मानो ये पुरानी पीढ़ी की कमजोरी बताती है ताकत नहीं क्योंकि जब भी कोई आदमी कहता है मैं जो कहता हूं मानो तो वो बता रहा है कि वो कमजोर आदमी है उसको अपनी बात मनवाने के लिए विवेक को जगाने का विश्वास वो नहीं कर सकता वो डंडे के बल पर कह रहा है कि मैं जो कहता हूं वो मानो मानना पड़ेगा मेरी उम्र ज्यादा है मेरा अनुभव ज्यादा है मैंने जिंदगी देखी है देखी होगी जिंदगी आपने लेकिन जो जिंदगी आपने देखी है ये बच्चे उस जिंदगी को कभी नहीं देखेंगे दूसरी जिंदगी देखेंगे कृपा करके अपनी जिंदगी का ज्ञान इनकी छात्रवी मत्थों को इनको मुक्त करो ताकि जिंदगी जो नई जिंदगी देखेंगे उसको देख सके लेकिन नहीं हम भयभीत लोग कहीं ज्ञान न खो जाए कहीं आस्था न खो जाए कहीं विश्वास न खो जाए कहीं श्रद्धा न खो जाए कहीं सब खोना जाए और है हमारे पास कुछ भी नहीं सब खोया हुआ है सिर्फ धुआं दुण धुआं है कुछ भी नहीं है हमारे पास मैंने सुनी है एक कहानी एक सम्राट के दरबार में एक आदमी ने आके कहा था कि मैं स्वर्ग से वस्त्र ला सकता हूं तुम्हारे लिए वो सम्राट ने कहा स्वर्ग के वस्त्र तूने नहीं कभी देखे नहीं कभी वो आदमी ने कहा मैं ले आऊंगा देख भी सकेंगे पहन भी सकेंगे लेकिन बहुत खर्च करना पड़ेगा कई करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे क्योंकि रुस्बत की आदत देवताओं के तक पहुंच गई जब से ये दिल्ली के राजनीतिक मरमर के स्वर्ग पहुंच गए हैं तब से रुस्बत की आदत वहां पहुंच गई वहां भी रुस्वत जारी हो गई है क्योंकि देवता कहते हैं हम आदमियों से पीछे थोड़ी रह जाएंगे और यहां पांच रुपए की रिश्वत चलती है वहां तो करोड़ों से नीचे बात नहीं होती क्योंकि देवताओं का लोक है सम्राटने का कोई अर्ज नहीं लेकिन धोखा देने की कोशिश मत करना करोड़ों रुपए देंगे तुम्हें लेकिन भागने की कोशिश मत करना मुश्किल में पड़ जाओगे उसमें कहा भागने का सवाल नहीं महल के चारों तरफ पहरा कर दिया जाए मैं महल के भीतर ही रहूंगा क्योंकि देवताओं का रास्ता सड़कों से होकर नहीं जाता वो तो अंतरिक्ष यात्रा है अंदर की वहीं से अंदर से कोशिश करूंगा आप घबराइए मत तलवार नंगी लगा दी गई उस आदमी ने छह महीने का समय मांगा और छह महीने में कई करोड़ रुपए सम्राट से ले लिए दरबारी हैरान थे और चिंतित थे लेकिन सम्राट ने का घबराहट क्या है जाएगा कहां रुपए लेके जाएगा कहां महल के बाहर छह महीने पूरे होने पर सारी राजधानी में हजारों लोग इकट्ठे हो गए लाखों लोग इकट्ठे हो गए देखने पर वह ठीक समय बारह बजे जब उसने दिया था एक बहुमूल्य पेटी ले हुए महल के बाहर आ गया अब तो कोई शक की बात न वो सब जुलूस पूरा का पूरा राजमहल पहुंचा दूर दूर के राजे सम्राट दंपति दरबार में इकट्ठे थे देखने को उस आदमी ने पेटी वहां रखी और कहा महाराज जी ले आया ये वस्त्र आ गए अब आप मेरे पास आ जाएं। मैं देवताओं के वस्त्र दे दू आप पहन ले महाराज ने अपनी पगड़ी दी उसने पगड़ी उस पेटी में डाल दी वहां से खाली हाथ बाहर निकाला हो का महाराज जी पगड़ी दिखाई पड़ती है हाथ में कुछ भी न था महाराज ने गौर से देखा उस आदमी ने कहा ख्याल रहे देवताओं ने चलते वक्त मुझसे कहा था ये पगड़ी और ये कपड़े उसी को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही बाप से पैदा हुआ हो उस सम्राट ने कहा दिखाई पड़ती है क्यों दिखाई नहीं पड़ेगी बड़ी सुंदर पगड़ी है बड़ी सुंदर पगड़ी है ऐसी पगड़ी ना तो कभी देखी ना सुनी दरबारियों ने सुना किसी को भी पगड़ी दिखाई नहीं पड़ती थी पगड़ी होती तो दिखाई पड़ती लेकिन दरबारियों ने देखा कि इस वक्त ये कहना कि नहीं दिखाई पड़ती व्यर्थ अपने मरे हुए बाप पर शक पैदा करवाने से क्या फायदा है पगड़ी से हमको लेना देना क्या है अपने बाप को बचाओ पगड़ी से प्रयोजन क्या है वे भी तालियां बजाने लगे और कहने लगे धन्य महाराज धन्य पृथ्वी पर ऐसा अवसर कभी नहीं आया ऐसी पगड़ी कभी देखी नहीं गई एक एक आदमी अपने मन में सोच रहा था कि बड़ी गड़बड़ बात है लेकिन उसने देखा कि सारे लोग कहते हैं कि पगड़ी है तो उसने सोचा कि हो सकता है अपने बाप गड़बड़ रहे हो लेकिन अभी किसी से कहने की बात नहीं अपने भीतर जान लिया वो ठीक है अपना राज अपने घर में रखो जब सारे लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे हमारी यही दलील है कि सारे लोग कहते तो ठीक कहते होंगे जब पूरा हिंदुस्तान कहता है कि फला आदमी महावीर भगवान है फला आदमी बुद्ध पैगंबर है फला आदमी महात्मा है तो ठीक ही कहता होगा जब सब लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे अकेले क्यों झंझट में पढ़ना उन लोगों ने सोचा अपनी झंझट जिसको जितना डर लगा वो उतना बाहर आगे आ गया, गया और कहने लगा कि हां महाराज धन क्योंकि उससे लगा कि कहीं मैंने धीरे धीरे कहा तो आस के लोगों को शकना हो जाए तो आदमी थोड़े धीरे धीरे बोलता है जितने चोर होते हैं दुनिया में उतने जोर से चिल्लाते हैं कि चोरी किसने की है चोर को पकड़ो वो चोर चिल्लाते हैं ये बातें ताकि किसी को शक न हो जाए कि ये आदमी कुछ भी नहीं चिल रहा कहीं चोर ना हो रुस्बतखोर चिल्लाते हैं कि मुल्क से रुस्बत बंद होनी चाहिए बेईमान नेता मुल्क के सामने भाषण देते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार नष्ट करना है और जितने जोर से मंच पर चिल्लाते हैं भ्रष्टाचार नष्ट करना है जनता समझती है ये बिचारा तो कम से कम भ्रष्टाचारी नहीं होगा नहीं तो इतना भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता हो जनता को पता नहीं कि भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना ही पड़ता है सम्राट ने देखा कि जब सारा दरबार कह रहा है तो समझ गया वो कि अपने पिता गड़बड़ रहे हैं अब कुछ बोलना ठीक नहीं जो कुछ हो कपड़े हों या ना हो स्वीकार कर लेना ठीक है पगड़ी पहन ली उसने जो थी ही नहीं कोट पहन लिया उसने जो था ही नहीं एक, -एक वस्त्र उसका छिनने लगा वो नंगा होने लगा आखिरी वस्त्र रह गया तब वो घबराया कि तो बड़ी मुश्किल बात है कहीं कपड़े मालूम नहीं होते बस आखिरी अंडर रह गया अब ये भी जाता है और उस आदमी ने कहा कि महाराज ये अंडर देवताओं का पहनिए इसको निकालिए अब वो जरा जरा घबराया यहां तक तो गनीमत थी और दरबारी हैं कि ताली पीटे जा रहे हैं कि महाराज कितने सुंदर मालूम पड़ रहे हैं इन वस्त्रों में आप और महाराज बिल्कुल नंगे हो गए वो नंगे खड़े हो उस आदमी ने धीरे से कहा महाराज घबराइए मत सबको अपने बात की फिक्र जल्दी निकालिए नहीं झंझट हो जाएगी लोगों को पता चल जाए उन्होंने जल्दी इंटरव्यू निकाल दिया क्योंकि तो घबराहट का मामला था वो बिल्कुल नग्न खड़े हो गए और दरबारी तो नाच रहे हैं खुशी में कि धन्य महाराज तो एक, -एक आदमी को राजा नंगा दिखाई पड़ रहा है लेकिन अब कोई उपाय नहीं रानी भी देख रही कि राजा नंगा है लेकिन कुछ कह नहीं सकती वो भी ताली पीट रही खेरे महाराज इतने सुंदर आप कभी नहीं दिखाई पड़े और तब उस आदमी ने कहा कि महाराज देवताओं ने मुझसे कहा था कि जब ये वस्त्र महाराज पहन ले तो उनकी शोभा यात्रा उनका प्रोसेसन निकाला जाना चाहिए तो राजधानी में हजारों लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं रास्ते के किनारों पर लाखों लोग खड़े हैं वे कहते हैं हम महाराज के दर्शन करेंगे रथ तैयार है आप कृपा करके रथ पर सवार होइए, अब बाहर चलिए अब महाराज और भी घबराए अभी तक तो कम से कम दरबारी थे अपने मित्र से परिचित थे घर के लोग थे ये झंझट उस आदमी ने राजा के कान में का आप घबराइये मत आपके रथ के पहले ही डुगडुगी पिटती चलेगी और खबर की जाएगी कि वस्त्र उसी को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही बाप से पैदा हुआ आप घबराइए मत जैसे आदमी ये भीतर हैं वैसे ही आदमी बाहर हैं सब तरफ एक से बेवकूफ आदमी आप घबराइए मत और अगर आपने इंकार किया कि मैं बाहर नहीं जाता हूं तो लोगों को शक हो जाएगा आपके पिता पर शक हो जाएगा राजा ने कहा चलो भाई ये तो पिता एक दफा आदमी झूठ में फंस जाए तो फिर कहां रुके ये बहुत मुश्किल हो जाता जो आदमी झूठ में पहले ही कदम पर रुक जाता है वो रुक सकता है जो दस पांच कदम आगे चल गया फिर बहुत मुश्किल हो जाती लौटना भी मुश्किल आगे जाना भी मुश्किल उस बेचारे गरीब सम्राट को नंगा जाके रथ पर खड़ा होना पड़ा उसके सामने ही डुगडगी पिटने लगी कि ये वस्त्र सम्राट के सुंदर वस्त्र देवताओं के वस्त्र ये वस्त्र उन्हीं को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही बाप से पैदा हुए और सबको वस्त्र दिखाई पड़ने लगे एकदम प्रशंसा होने लगी गांव में खबर तो पहले ही पहुंच गई थी ये सब लोग तैयार होकर आए थे कि अपने बाप की रक्षा करनी है और वस्त्र भी देखने थे वस्त्र तो दिखाई नहीं पड़ते थे राजा नंगा लेकिन सारा जन समूह कहने लगा कि ऐसे सुंदर वर्ष सपनों में भी नहीं देखे लेकिन कुछ छोटे बच्चे अपने बापों के कंधों पर चढ़ के आ गए थे वो अपने बाप से कहने लगी पिताजी राजा नंगा है उनके पिताजी ने कहा चुप ना समझ अभी तेरा ज्ञान कम है अभी तेरी उम्र कम है ये बातें अनुभव से आती हैं ये बड़ी गहरी बातें जब मेरे उम्र का हो जाएगा अनुभव मिल जाएगा तो वस्त्र दिखाई पड़ने लगेंगे ये बड़े अनुभव से दिखाई पड़ेंगे जो बच्चे चुप नहीं हुए उनके मां बाप उनका मुंह बंद करके भीड़ के पीछे खिसक गए क्योंकि बच्चों का क्या भरोसा आसपास के लोग सुन लें कि इस आदमी के लड़के ने यह कहा है। हमेशा भीड़ के भय के कारण हम सत्यों को स्वीकार किए बैठे रहते हैं भीड़ का भय सियर ऑफ क्राउड जिसको हम सत्य मान के बैठे हैं वो सत्य है या सिर्फ भीड़ का भय है कि चारों तरफ के लोग क्या कहेंगे चारों तरफ के लोग जिसको मानते हैं उसको हम भी मानते हैं ऐसा आदमी सत्य की खोज में कभी भी नहीं जा सकता है जो भीड़ को स्वीकार कर लेता है सत्य की खोज भीड़ से मुक्त होने की खोज वो जो पब्लिक ओपिनियन है वो जो भीड़ का मत है उसको जो पकड़ के बैठ जाता है वो आदमी सत्य की यात्रा में एक कदम भी नहीं उठा सकता क्योंकि भीड़ एक दूसरे से भयभीत है आप जिनसे भयभीत हैं वो आपसे भयभीत हैं ये म्यूचुअल फियर है इससे छुटकारा बहुत मुश्किल है और लोग क्या कहेंगे दुनिया क्या कहेगी जब सब लोग ऐसा मानते हैं तो ठीक ही होगा सत्य की ये धारणाएं सत्य की धारणाएं नहीं असत्य को सत्य बनाने की तरकीबें वो जो फॉल्स है जो मिथ्या है जो झूठा है उसको भीड़ के द्वारा बल इकट्ठा किया जाता है सत्य तो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है लेकिन असत्य को भीड़ का मत चाहिए उसके बिना खड़ा नहीं हो सकता इसीलिए तो दुनिया में जब असत्य को फैलाना हो जब असत्य को प्रचारित करना हो तो एक आदमी हिम्मत नहीं जुटा पाता भीड़ चाहिए भीड़ के साथ प्रचार चाहिए भीड़ के साथ भय चाहिए क्योंकि भय के बिना भीड़ भी मानने को राजी नहीं होगी इसलिए वो कहते हैं अगर ईश्वर को नहीं माना तो नरक जाना पड़ेगा अब नरक जाने की तैयारी किसी की भी नहीं हो सकती ईश्वर को न मानने की तैयारी बहुत लोगों की हो सकती है लेकिन नरक जाने की तैयारी और फिर नरक का चित्र कि वहां आग के कढ़ाए जल रहे हैं अनंत काल से तेल भरा है उनमें न तेल चुकता है ना आग चुकती है और आदमी भी उनमें चढ़ाए जा रहे हैं जलाए जा रहे हैं आदमी मरता भी नहीं है उस कढ़ाए में सिर्फ जलता है करोड़ों करोड़ों कीड़े हैं जो आदमी के जाते ही उसके शरीर में सब तरफ से घुस जाते हैं हजारों छेद कर देते हैं चक्कर लगाते हैं उसके शरीर में वो कीड़े वो कीड़े मरते नहीं वो कीड़े अमर हैं और आदमी के शरीर भर में छिद्र छिद्र हो जाते हैं छलनी हो जाता है लेकिन वो भी मरता नहीं और लाखों करोड़ों कीड़े उसके शरीर में सब तरफ से घुसते हैं और दौड़ते हैं इस तरह की घबराहटें पैदा करते हैं वो कहते हैं अगर नहीं मानोगे नरक जाना पड़ेगा तो आदमी सोचता है कि मान ही लो ऐसे नरक का कहीं हुआ अगर कहीं हुआ तो कौन झंझट में पड़े ठीक है तुम्हारे भगवान है वो कहते हैं और जो भगवान को मान लेगा हमारे भगवान को क्योंकि भगवान बहुत प्रकार के हैं भगवान का कोई एक प्रकार नहीं कोई एक क्वालिटी नहीं बहुत गुण है बहुत भेद है, बहुत सी वैरायटी है भगवान की मुसलमान का भगवान अलग तरह का है हिंदू का अलग तरह का है ईसाई का अलग तरह का है इसका इस तरह का है उसका उस तरह का है जितने तरह के लोग हैं उतने तरह के भगवान हैं तो वो सब कहते हैं कि हमारे भगवान को अगर दूसरे के भगवान को माना तो फिर तुम समझ लेना नरक के सिवाय कोई रास्ता नहीं रह जाएगा क्योंकि आखिर में जीसस क्राइस्ट ही बचाएंगे ईसाई कहता है मुसलमान कहता है मोहम्मदी जब मोहम्मद को पुकारोगे तब वही बचाएंगे कोई और बचाने वाला नहीं है तो ध्यान रखना अगर मोहम्मद से बचे तो गए दो में अगर जीसस से बचे तो जन्ना पड़ेगा अनंत काल तक अग्नि में हाँ और जो जीसस को मानेंगे मोहम्मद को मानेंगे उनके लिए उनके लिए स्वर्ग में सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम उनके लिए वहाँ सुंदर महल और स्वर्ग पता है आपको यहां तो आप एक आध कमरे को एयर कंडीशन कर पाते हैं स्वर्ग पूरा का पूरा एयर कंडीशन मंद बार वहां बहती रहती है सदा वहां सूरज निकलता है लेकिन ताप नहीं होता सिर्फ प्रकाश होता वहां वृक्ष कभी कुंभाते नहीं फूल कभी मुरझाते नहीं वहां पत्ते कभी पीले नहीं पड़ते वहां कभी बुढ़ापा नहीं होता स्त्रियों की उम्र वहां सोलह वर्ष पर रुक जाती है उसके आगे नहीं जाती ऐसा सुंदर स्वर्ग वहाँ वृक्ष है कल्प वृक्ष जिनके नीचे बैठ के जो भी आप कामना करें वो कामना करते ही पूरी हो जाती ऐसा नहीं कि फिर उसके लिए कोई श्रम करना पड़ता हो ऐसा नहीं कि किसी से कहना पड़ता हो आप वृक्ष के नीचे बैठ गए और आपने कहा कि एक देवी मौजूद हो जाए देवी मौजूद हो जाए आपने कहा कि पलंग आ जाए पलंग आ जाएगा आँख खोलिए पलंग सामने मौजूद वहाँ कामना की और पूरी हो जाती ऐसे कल्प जो हमारे भगवान को मानेगा उसको ऐसे कल्प मिलेंगे जो नहीं मानेगा उसको नरक में डाल दिया जाए ये भय के आधार पर आदमी को कुछ भी मनाने की कोशिश की जाती है फिर भीड़ का भय जिनके साथ जीना है उनके अनुकूल न रहो तो बहुत मुसीबत हो जाती है। वो मुसीबत में डाल देंगे जीना मुश्किल कर देंगे लड़की का विवाह होना मुश्किल हो जाएगा समाज की जिंदगी कठिन हो जाएगी उसके भय से उसके भय से मानते चलो जो लोग कहते हैं भीड़ के भय को मान लो भीड़ जिसको कहे भगवान उसको भगवान भीड़ जिसको कहे शास्त्र उसको शास्त्र भीड़ कहे रात है अभी तो कहना रात भीड़ कहे दिन है तो कहना दिन लेकिन भीड़ को मानने वाला व्यक्ति कभी भी आत्मा के विकास को उपलब्ध नहीं होता आत्मा के विकास को वे उपलब्ध होते हैं जो सत्य की सतत चेष्टा करते हैं खोज की जो सत्य के लिए कुछ भी खोने को तैयार होते हैं जो सत्य के लिए सब कुछ दाव पे लगाने का साहस जुटाते हैं वे लोग सत्य को उपलब्ध होते हैं लेकिन इस देश ने तो सत्य को पाने की सामर्थ्य और आकांक्षा ही खो दी वो कहता है आलोचना ही मत करना वो कहता है विचार ही मत करना नहीं मैं आपसे प्रार्थना करूंगा विचार करना संदेह करना आलोचना करना आपके महात्मा और आपके महापुरुष इतनी कच्ची मिट्टी के नहीं है कि आपकी आलोचना और आपके विचार से नष्ट हो जाएंगे वे बचेंगे और निखर के बचेंगे जैसे स्वर्ण आपसे गुजर के और साफ हो जाता है वैसे ही आलोचना की निरंतर धारा से गुजर के महापुरुष और निखर के प्रकट हो जाते हैं उनमें भयभीत होने की कोई भी जरूरत नहीं और जो नहीं प्रकट हो सकेंगे उनसे जितना जल्दी छुटकारा हो चाहे उतना ही अच्छा है उनके उनके साथ कब तक जियेंगे हम उनको जलाने की जरूरत क्या है इसलिए मैंने जान के एक उदाहरण की तरह गांधी को चुन के बात की है और अगर मुझे ख्याल आ गया तो मैं एक एक महापुरुष से बात करने का विचार करता हूँ और एक एक महापुरुष से विचार करना पड़ेगा मुल्क की प्रतिभा को जगाना जरूरी है मुल्क के सोए प्राणों को फिर से गति देनी जरूरी है मुल्क के मन में फिर एक मंथन पैदा करना जरूरी है अगर मनन पैदा हो जाए अगर चिंतन पैदा हो जाए अगर विचार पैदा हो जाए तो हम हजारों साल के अंधकार को जलाने में समर्थ हो जाएंगे एक छोटा सा दिया और हजारों साल का अंधकार मिट जाता है अंधकार ये नहीं इसलिए इस छोटे से दिए से कैसे मिटूंगा नहीं मिटता एक दिन का दिया है इससे मैं कैसे मिटूंगा मैं हजारों साल पुराना हूँ नहीं इस छोटा सा दिया कितना ही पुराना अंधकार हो मिट जाता है विचार का दिया जले इस देश के प्राणों में तो हजारों साल का अंधकार मिट सकता है मेरी बातों को इन तीन दिनों में इतने प्रेम और इतनी शांति से सुना उससे बहुत अनुग्रह हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ की आपके विचार का दिया जलेगा और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम